वहाँ पर क्या था <coughs> समझते हैं। mm -hmm. सभी कर्मों का मन से क्या सा <coughs> नौ द्वारे पूरे के ही सुख समझती है नौ द्वार वाली शरीर में सुख पूर्वक रहता है ना? तो देह का अन्य किसके साथ था अस्थि के साथ देवी रहता देह में हाँ देहे का आस्थे के साथ था पक्षी कहता है कि देह कैसा करेंगे करेंगे देह और पूर्व पक्षी के अनुसार सं्यस्त का अर्थ क्या है, है। तो देह सं इस प्रकार पदों का संबंध है और देह आस्ते इसी ना देह आस्ते इस प्रकार संबंध नहीं ठीक है जब देह संस्थ इस प्रकार संबंध है और देहे आस्ते इस प्रकार संबंध नहीं है यदि ऐसा कहना क्या है यह पूर्व पक्ष है संन्यस्त का क्या पूर्व पक्षी के अनुसार रखकर क्या है हाँ तो अब ये पूर्व पक्ष था सिद्धांति कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो आप ऐसा समझना तो लगाओ पंक्ति क्योंकि सभी शास्त्रों में आत्मा के अविक्रियव का निश्चय किया गया है आत्मा के आविकारित्व का निश्चय किया गया है तो उसमें आत्मा में कोई भी विकार नहीं है तो आत्मा में कोई विकार नहीं है तो वो रख भी नहीं सकती आत्मा किसी को दे में किसी को रख नहीं सकती है।, है उसमें रखना मतलब क्या है वो रखने प्रया का कर्तृत्व भी उसमें नहीं है कोई विकार नहीं है अब ध्यान देना तो यहाँ पर आसन किया या है कि आसन क्रिया आसन का क्या है यहाँ पर रहना लाग लाग कि और आसन क्रिया के अधिकरण की अपेक्षा होने के कारण आसन का रहना कोई वस्तु रहेगी तो किसी में रहेगी अधिकरण अधिकरण के बिना रहना संभव है, नहीं है। और आसन क्रिया के और आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होने के कारण देह आस्ते यहाँ आंसू धातु है ना आंसू तो यहाँ पर यह रहने अर्थ में है किस अर्थ में है तो इसके तो इसको आसन क्रिया को किसकी अपेक्षा है अधिकरण की अपेक्षा है तो उसका अधिकरण चाहिए तो अधिकरण क्या होगा दी अधिकरण क्या होगा इसलिए आस धातु का के साथ करना उचित है क्योंकि आसन क्रिया आसन का क्या यहाँ रहना रहने क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होती है तो उसके लिए आश्चय के साथ किसका अन्वय करना पड़ेगा अधिकरण का लग गया और आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होने से अपेक्षा होने से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 तो चलो इसका कुछ अधिकरण चाहिए भूतल हो चटाई हो कुछ चाहिए कर्म संन्यास का मतलब कर्म का त्याग तो ऐसे कोई कर्म ऐसी वस्तु है क्या नहीं, नहीं तो उसको तो अधिकरण की अपेक्षा नहीं है कर्म संन्यास मतलब कर्मों का न करना तो उसके अधिकरण नहीं चाहिए तो उसके लिए अधिकरण नहीं चाहिए तो संन्यास प्रकार से त्याग करके तो इसके लिए कोई अधिकरण चाहिए क्या तो इसके देह के साथ इसके अन्न की आवश्यकता नहीं है ऐसा बताते हैं आपके ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि सभी जगह आत्मा के अविक्रियत्व का निश्चय किया गया है आत्मा के अविक्रियत्व का निश्चय है तो क्या है कि देह में रखने का भी करतृत्व देह में कर्मों को रखने का कर्तृत्व भी आत्मा में एक बात दूसरी बात कि आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होती है, है तो इसलिए आस्ते आस्ते से आसन क्रिया कही जाती है उसको अधिकरण की अपेक्षा इसलिए देह के शासन में हो गया और चार पद अपेक्षित्व संस और संन्यास को अधिकरण की अपेक्षा नहीं है तो फिर क्या है की फिर अधिकरण के साथ नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या ग्रत वाला है निक्षेप अर्थ वाला नहीं, नहीं। है चलेगा अगे अब इसकी अवतरणिका थी हाँ ये यह तो कल हो गया था ना हाँ गीता शास्त्र में क्या बताया है की आत्म ज्ञान वाले का आत्मज्ञानी का संन्यास में ही अधिकार है आत्मज्ञान वाले का कितने अधिकार है हाँ अब सन्यास नहीं लेता है तो भाषाकार के अनुसार आत्मज्ञानी नहीं।, तो नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं है वो यही हुआ वाले का संन्यास नहीं अधिकार है सन्यास में अधिकार है संन्यास नहीं लेता मतलब आत्मज्ञानी नहीं है भाषाकार का अभिप्राय तो यही हो गया अभिप्राय यही है जब बहुत है एक जगह शब्द आया था यहाँ मुमुक्षु भी आया था ज्ञानी भी आया था ध्यान आपको कही हाँ, हाँ, हाँ, कहा था दोनों के लिए उन्होंने बोला है ज्ञानी चाहे परोक्ष हो या परोक्ष हो और यदि परोक्ष ज्ञान भी नहीं है मुमुक्षु है तो भी संन्यास ले लेना चाहिए भाष्चार के अनुसार मुख्य ध्यान है आपका ये है यहाँ पर पैतालीस फेट आरोप तस्मादेश या विक्री तस्मादेश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 है ना ऐसा ये है कि समाता आश्रम में सुविधा ज्यादा मिल जाती है समय ज्यादा मिल जाता है दूसरा पसंद छूट जाता है रात दिन आप कर सकते हैं सब छोड़कर इत, इतना जरूर है बाकी ऐसा तो कोई आश्रम अपेक्षित नहीं है तो इनका आग्रह है भाष्यकार का ऐसा दूसरे भाष्यकार को ऐसा नहीं मानते है अवरे महाभारत में है न ही लिंगम धर्म के कारण वहाँ धर्मेगा मोक्ष मोक्ष में कोई लिंग कारण का वगैरह सब कोई लिंग किसी आश्रम के कारण नहीं है इनका विषय ऐसा है चलेंगे प्रकृतम तो अक्षा हाँ किन्तु तो हम से विषय का वर्णन करेंगे जिसका प्रसंग चल रहा है ना तो प्रासंगिक विषय का तो वर्णन करेंगे वहा आत्मा के अविकारित्व की प्रतिज्ञा की गई तरह से वहाँ कहा पूर्व में तो वहां पर या पूर्व में आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गयी तक आत्मा का अविनाशित्व किसके समान है आत्मा का विनाशिक्व तो किसके समान कहा जाता है आत्मा का तो विनाशिक्व किसके समान, भिए समान भिए। कहा जाता है ये ऐसा करना एक मिनट ऐसा करना ये तब क्यों आत्मा का विनाशिक्व तो किसके समान है और फिर उच्चते अलग रखना वह कहा जाता है ठीक है आत्मा का विनाशिक्व तो किसके समान है ये प्रश्न हो गया ना उच्चते मतलब उच्च कहा जाता है कुछ कम विराम विराम का कुछ पालन नहीं होता है संस्कृत मेरी वो चिन्ह हो जाए तो बहुत सुविधा हो जाती है छात्रों को आत्मा अविनाशित प्रतिज्ञातम एक विराम चाहिए है ना आत्मा की अविनाशित्व की प्रतिज्ञा थी एक वाक्य तथ्यू तो किसके समान अविनाशी एक विराम यहाँ चाहिए अभी उसके थे तीसरा वाक्य इसमें बहुत सुविधा होती सुनती है में कुछ होता नहीं है संस्कृत ग्रंथों में देखेंगे जीवनानि नवानि नवानि तथा संयाति पंक्ति जीर्णापरा शरीर नवाति लगाइंग नर अपरा नर अपरासा जीर्णा यहाँ विहाय नवानि गृहणति नरह अपहरा तथा विहाय जीर्नानी अन्यानी, जीर्णा अन्यानी संयाति नवानी देही देल श्लोक है देखना यथा नर जीर्णाशि विहाय अपरा नवानी गृहणति यथा नर जीर्णा विहाय नवानी गृति यथा नर जैसे मनुष्य जीर्णा वाच विहाय कर, पुराने वस्त्रों को छोड़कर पुराने वस्त्रों को छोड़ करके अपराणी नवानी गृह दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है अपराणी दूसरे नवान नई दूसरे नूतन वस्त्रों को धारण करता है लग पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए ने वस्त्रों को धारण करता है तथा अंदर देखेंगे तथा दे जीर्णानी शरीर विहिया अन्यानी, नवानी सहिया तथा देही, देर्णानी शरीर विहिया अन्यानी, नवानी तथा देही उसी प्रकार से आत्मा देहा देही उसी प्रकार से आत्मा जीर्णानी शरीरी विहाय इस पुराने शरीरों को छोड़ करके पुराने शरीरों को छोड़ करके अन्यानी निवानी संयाति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 कोई दुकान वो नहीं करता तो उसमें क्या दुकान वो करना ऐसा। <laughs> कोई वस्त्र आदमी का चार छह साल चल जाता है कोई महीनों दो महीना में नहीं चलता है बदल देता है आदमी रोकने क्या होगा ऐसे ही हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अच्छा अब देखना देखेंगे अर्थ वस्त्राणी है वास प्राप्त वासा है ना ऐसा है जीवनानी गतानी दुर्बलता को प्राप्त हुए इसका मतलब क्या है विनाश को प्राप्त हुए पुराने नहीं जीर्ण है जीर्णानी कर्थ तो है दुर्बलता गतानी दुर्बलता को प्राप्त हुए जीर्णता को प्राप्त हुए यथा लोके लोक को जोड़ लेना जैसे लोक में मनुष्य पुराने वस्त्रों को करने वस्त्रों को धारण करता है लोके मनुष्य है परिताज्य नवानी करते अभिनवानी, और गृहनादि कर उपाध्य स्वीकार करता है या ग्रहण करता है नर का क्या अर्थ है पुरुषा तो अप्राणी का क्या अर्थ है अन्य तथा करते है तदवेव शरीरणी जीर्णानी अन्य संयाति संयादी का अर्थ प्राप्त है ना नये वस्तु मतलब क्या है कि नए देहों को प्राप्त करता है या प्राप्त ऐसा कर लेना नवानी देही आत्मा एक मिनट नवानी लिखा है ना ठीक है दे का क्या अर्थ है आत्मा अच्छा ऊपर जो था ना ए, ये क्या था तथ की वो? आत्मा का अविनाशी किसके समान है या? तो ये बताते हैं तुरुषगद अवित किया व्यक्ति अच्छा कि दे धारण करने वाले पुरुष के समान आत्मा अभिकारी ही है जब नहीं, नहीं अरे अरे हाँ नूतन वस्त्र धारण करने वाले नूतन वस्त्र धारण करने वाले पुरुष के समान आत्मा अभिकारी ही है तो नूतन वस्त्र धारण करते हमें कोई विकार आता है क्या तो उसी तरह से आत्मा अभिकारी ही है ये ध्यान रखना चाहिए इसका तो विचार खूब करना चाहिए इसका वस्त्र धारण करने जैसा है और कुछ नहीं है वस्त्र धारण करने के लिए तो कोई चिंता नहीं करता है ना तो ये कपड़ा फट जाएगा दूसरा पहनेगा तो बहुत दुख हो जाएगा ऐसा तो नहीं है कोई तो दुख तो नहीं करता है क्योंकि इतनी समझ है ना लोगों को बुद्धि अच्छा है अनुभव तो कर भी भी नहीं करते है तो इसी बने रहते हैं रह। क्या एक नोट क्यों गर्फ पड़ता है ना तस्मा दस अभिक्री हो किस कारण से अभिकारी भी है किस कारण से अविकारी ही है अभी तो अविकारी बताया गया ना अच्छा कस्मात अविक्रिया किस कारण से आत्मा अविकारी ही है आहा इस पर कहते हैं इस पर कहते हैं किस कारण से अविकारी है न एनम न एनम छिंदती श्राणी न एनम दावक न चलम प्रेरयंती आपका न लगाइए मारुक शस्त्राणी न छिद छिंदी या शस्त्राणी एनम न छिंदी ऐसा करना शस्त्राणी एनम आत्मान न छिंदी शस्त्र इस आत्मा का छेदन नहीं करते हैं या शस्त्र इस आत्मा को नहीं काटते हैं शत्र आत्मा को नहीं काट सकते हैं, ठीक है किसको काट सकते हैं बे को काट सकते हैं आत्मा को नहीं काट सकते हैं तो आप है कौन बे दे नहीं। देश हो गया कि हम आत्मा तो नहीं होगा <laughs> डर <डर्न> नहीं लगेगा डर <laughs> नहीं लगेगा नहीं लगे हम आत्मा तो कुछ हमको तो नहीं मार सकते इसको मारना के मार दो हमें थोड़ा मारखाओगे हमको मार नहीं सकते हमें है ही नहीं ये ये हम जिसको मारोगे वो मैं नहीं मेरे से हिंदू को आप मारेंगे तो क्यों डरना शस्त्रणी एनम न छिंदती सस् इस को नहीं काट सकते हैं या नहीं काटते हैं पावका एनम न दहाती पावका मतलब अग्नि पावका एनम ना दहाती पावा की इस आत्मा को नहीं जलाता है पावा की इस आत्मा को नहीं, नहीं। जलाता है अग्नि आत्मा को नहीं जलाती न क्या एनम क्लेदंती क्लेदयती आका क्या आपा एनम न क्लेंती अब शब्दों क्या अब शब्द नित्य मोहनता आपा हां। आपा क्या आपा एनम न क्लेदी क्लेडियंतीद आपा क्या आपा एनम न क्लेदयती और जल इस आत्मा को झीला नहीं करते है जल इस आत्मा को झीला नहीं कर सकता जल्द तो जल से गीला नहीं होगा गीला होने तो से वस्तु भूल जाती है सूख जाती है भूलेगा ही नहीं और मारूता न सोच और जल इसको ए, क्या वायु इसको सुखा नहीं सकता है वायु इसको अब देखना ना शस्त्र क्या है आपके पार्थिव है ना हैं तो पार्थिव पदार्थ उसको काट नहीं सकते हैं तो पृथ्वी भूत से भी इसका कोई डर नहीं है और अग्नि इसको जला नहीं सकती है अग्नि से भी नहीं डरना है पृथ्वी से डरना न अग्नि से डरना अग्नि इसको जला नहीं सकती है तो वही इसको गीला नहीं कर सकते क्या है जल। जल, जल जल इसको गीला नहीं कर सकता है तो जल से भी नहीं डरना है और क्या है कि वायु इसको सुखा नहीं सकती है तो वायु से भी नहीं डरना है और सब कुछ इन्हीं का बना हुआ है जगह था तो किसी से डरना नहीं कुछ बिगड़ सकता है कोई तो आपका एनम एनम से क्या लेना है प्रकृत इनम जिस दही का प्रसंग चल रहा है ना दही का प्रकरण चल रहा है इसे दे अब ध्यान देना कि ये क्या है कि शस्त्र इस आत्मा को नहीं काटते हैं क्यों नहीं काटते हैं ध्यान देना शस्त्र हम लोग में देखते हैं को काटते हैं वह वस्तु कैसी होती है है ना काटने का मतलब क्या है कुछ अवयव कट जायेंगे अवयव का विभाग हो जाएगा तो आत्मा निर्भय है इसलिए उसको कोई काट सकता है क्या कुछ नहीं होगा क्या जितना चकूम कुछ नहीं कर पड़ेगा शस्त्री है नम न चिंदन सिंधन कि तलवार आदि अस्त्र तलवार आदि शस्त्र इसको नहीं काटते हैं संदीले कृतम इनम न छिंदंती शस्त्राणी शस्त्र इसको नहीं काटते हैं क्यों नहीं काटते हैं तो निर्वय निर्वयो होने के कारण है <laughs> न छिंदंती अर्थ है न अवयोगी भागम करवंती न छिंदन का अर्थ है न अवयोगी भागम कर इसके अवयोग का भी नहीं करते है कौन शस्त्राणी कौन शस्त्र अस्सी आदि का अर्थ होता है तलवार चाकू असी अस्सी तो लगाइए निर्वयो होने के कारण तलवार आदि अस्त्रे इस आत्मा के निर्वयो होने के कारण तलवार आदि इस अस्त्र इस आत्मा को नहीं काटते हैं है ना नहीं काटते हैं ठीक है नहीं काटते हैं मतलब अवयोग का विभाग नहीं करते हैं चलिए काटना है ऐसा का मतलब है अवयोग का विभाग करना तथा न एनम दाह का एनम का से आत्मानम अग्नि पाओका का क्या है अग्नि न दाहती कार्त है न भस्मिकोती ना दहाती ना भस्मी करोती और उसी प्रकार अग्नि भी उसी प्रकार अग्नि भी इस आत्मा को भस्म नहीं करती है अग्नि भी इस आत्मा को भस्म नहीं करती करतीस्म तो नहीं कर सकती अग्नि का सामर्थ्य नहीं चला आत्मा पे अब यहाँ समझ लेना अभी निर्भयो होने के कारण यहाँ भी समझ लेना निर्भयो होने के कारण है की अग्नि किसी भस्मि को ही घसी करेगी निर्भयों को भस्म नहीं कर सकती है हमें देखना तथा उसी प्रकार न एवं उसी प्रकार जल इसको नहीं है। जल इसको इसको भिगाता भिगाता नहीं नहीं नहीं है नहीं है है या गीला करता तो लगाइए लगाइए सावय वस्तु न सावस्तु को भावकरण से या सावय वस्तु को गीला करके गीला करने से साव्यवस्तु को गीला करके उसके अवयवों को पृथक पृथक करने में सामर्थ्य या पृथक पृथक करने का सामर्थ्य जल में है इसमें है जल, जल क्या करता है कि सावय वस्तु को पहले गीला कर देगा और गीला करने पर क्या होगा उसके अवयव का विभाग हो जाएगा अवयव अलग अलग हो जाएंगे आप पुस्तक तो को डाल दीजिए एक बाल्टी पानी में तो क्या है कि उसके अवयव क्या होगा गीले हो जाएंगे और, और उसको गीला हो जाएगा गीला होने पर क्या अवयव उसके पृथक पृथक हो जाएंगे लगाइए सावय वस्तु को साव्य वस्तु को गीला करके उसके अवयवों को पृथक पृथक करने का सामर्थ्य जल का है या जल में है वस्तु को गीला करके उसके अवयवों को अलग अलग करने का सामर्थ किसमें जल में है, है। यहाँ विराम चाहिए सामर्थन के बारे नहीं। है नहीं अच्छा निर्वयो आत्मनी सदना संभवती और निर्वयो आत्मा में और एक मिनट अच्छा ठीक है निर्वयो आत्मा एक नयम ठीक है ठीक है मतलब ऐसा है ना नीचे हाँ हाँ बता रहा हूँ हाँ मतलब अवयव रहित आत्मा के होने पर क्या कहेंगे अवयर रहित आत्मा के होने पर तब न जल वैसा कुछ नहीं कर सकता है या निर्वयव आत्मा में जल वैसा नहीं कर सकता है या अव्यय रहित ताँ आत्मा के होने पर जल वैसा नहीं कर सकता। या अव्यय रहित आत्मा के होने पर जल उसको गीला गीला करके और उसके अवयव का विभाग नहीं, नहीं कर सकता है निर्वयव आत्मा के होने पर जल उसको भिगा नहीं सकता है बात ठीक है निर्वयव आत्मा के होने पर जल उसे विवाह हाँ तो ऐसा लगाना निर्वय आत्मा और एनम तब न क्या करेंगे हाँ हाँ करण के द्वारा अवयवेष करने करने का सामर्थ्य नहीं थीक थीक है किसने जल में ठीक है आत्मा के होने के कारण या आत्मा के होने पर आदरी भावुकरण से या गिरा करके अवयोग को पृथक करने का सामर्थ्य जल में ये बात ठीक है आत्मा के निर्भय निर्भय आत्मा के होने पर उसको आदरी भावकरण से अवयो के विश्लेष करने का सामर्थ्य जल में नहीं है तथा तो स्नेवल वायु क्या करती है तो देखिए जैसे कोई पेड़ का पत्र है ना कोई पत्ता है पत्ता पहले क्या होता है पत्ते में कुछ आर्द्रता रहती है आर्द्रा समझते हैं नमी, जल का अंश रहता है ना तो पत्ते को धूप में डाल दीजिए वायु में धूप नहीं वायु को पसंद है न जब वायु के संपर्क में पत्ते आते हैं तो पता है वायु क्या करती है उसकी आर्द्रता को सुखा करके उसको विनष्ट कर देती है आर्द्रता को सुखा करके उसको विनष्ट कर देती है वही बताते हैं स्नेहव स्ने स्नेह वाला या स्नेह कर से आर्द्रता आर्द्रता समझते हैं जिलापन संस्कृत में आर्द्रता शब्द है हिंदी में उसको नमी कहते है जिलापन यहाँ स्नेह जो पर संग्रह है वो स्नेह नहीं लेना झुट वगैरह है ना नहीं लेना स्ने हाँ स्नेह तो जल में ही है ना जल में हाँ हाँ। ही तो यहाँ आर्द्रता है जल कहीं ही गुण है न्याय अनुसार जल कहीं का ही नैमित्तिक अच्छा अच्छा वो जल में ही है बताया है लगाना तो स्नेहव कर आर्द्रता वाला स्नेहव का क्या थे आर्द्रता वाला आर्द्रता करीलापन करना नमी करना उसी प्रकार आर्द्रता आर्द्रता वाले द्रव्य के आर्द्रता को सुखा कर करता है वायु है ना तथा वायु उसी प्रकार से वायु आर्द्रता वाले द्रव्य को या द्रव्य को उसी प्रकार वायु आर्द्रता वाले द्रव्य को ए, एक मिनट कैसा कहें हाँ, आर्द्रता वाले तो द्रव्य का ऐसा लगाना उसी प्रकार वायु आर्द्रता को तो सुखाकर आर्द्रता को सुखाकर आर्द्रता वाले द्रव्य का नष्ट करता है उसी प्रकार वायु आर्ता वाले द्रव्य को सुखा कर वाले द्रव्य का नष्ट करता है ठीक है किसको सुखा करके अर्दता को सुखा कर या गीलेपन को सुखा कर वायु गीलेपन को सुखा कर गीले द्रव्य का नष्ट करता ना। है ए नम स्वात्मा न सोचे मारुता भी इस जल भी इस आत्मा का शोषण नहीं कर सकता है नहीं वायु वायु इस आत्मा को शोषण नहीं कर सकती वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती मतलब कि आएगी की वायु ये स्नेह वाला द्रव्य नहीं है इसलिए क्या है कि इसके इसमें तो सुखा करके इसका नाश कर पाएगी क्या आप में तो ऐसा कुछ नहीं है कि पड़ जाइए दोनों के हाथ से इसका स्विच अलग होता है ये तेज पंडित ये तो मेत ये य तो करना क्योंकि ऐसा है क्योंकि क्यूँकी ऐसा है इसलिए हाँ। क्योंकि ऐसा है इसलिए इस देखो दो यम अदायो यम दो सोसे यम दूर अच्छेद अक्षेद्य अयम अदाह अयम अखलेद्य असोष्य एव क्या अच्छेद्यय अदाह अक्ले असोस्यव क्या ये अयम अच्छेद ये आत्मा अच्छेद्य है जिसका छेदन किया जा सके उसे क्या कहेंगे छेद्य और जिसका छेदन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं ये आत्मा अच्छेद्य है का क्या अर्थ है में मतलब नहीं, नहीं।, हाँ। नहीं काट सकते आयम ये जलाने योग्य नहीं।, नहीं है अयम अकेलेद्या या गीला करने योग्य नहीं।, नहीं।, नहीं है बिगाने योग्य नहीं है क्या असोस और ये सुखाने योग्य नहीं है ये निश्चित रूप से समझ गए ना ये अयम यो या आत्मा निश्चित रूप से या आत्मा निश्चित रूप ऐसी या एव को सब के साथ जोड़ जाएगा अछेद्य में ये आत्मा निश्चित रूप से या आत्मा निश्चित रूप से है या आत्मा निश्चित रूप से अदाय है या आत्मा निश्चित रूप से अखिलेद्य है या आत्मा निश्चित रूप से, से है इसका समझना अब देखिए यहाँ पर भाष्य में कई पंक्ति हो गयी ये कर है क्योंकि अन्योन्यश भूतान अन्योन नाश हेतुन भूतानी एक दूसरे के नाश के कारण भूत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 तो इस प्रकार भूत क्या है एक दूसरे के नाश के हेतु बन जाते हैं अब है। थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो जल बहा पर के ले जाएगा और ज्यादा मिट्टी होगी तो जल को अपने अंदर आपके साथ ज्यादा मिट्टी होगी तो जल को आपके साथ कर लेगा तो इस प्रकार क्या है कि ये भूत जो है एक दूसरे के नाश के हेतु क्यूँकी एक दूसरे के नाश के हेतु भूत पृथ्वी जल तेज और वाह क्यूँकी एक दूसरे के नाश के हेतु ये भूत इस आत्मा का नाश करने में समर्थ नहीं होते हैं, लग गया क्योंकि एक दूसरे के नाश के हेतु भूते एनम से क्या लेना आत्मा नम इस आत्मा का नाश करने में समर्थ नहीं, नहीं होते नहीं। हैं तस्माद नित्या इसे नित्य है गीता के स्लोक में नित्य आया है नित्य सर्वगतः स्थानु अचल अयम सनातन अयम नित्य ये आत्मा नित्य है सर्वगत है स्थानु है अचल है और सनातन है नित्य है सर्वगत है स्थानु है अचल है और सनातन है तो नित्य क्यों है क्योंकि ये भूत इसका नाश करने में समर्थ है और भूत परस्पर में कैसे हैं? एक दूसरे के नाश के कारण है ये एक दूसरे के नाश के कारण अब लगाइए तो ये इस कारण से नित्य है और फिर सर्वगत कहा है ना तो सर्वगत का क्या अर्थ होता है सर्वस्वी गच्छति ये सर्वेशु गच्छती सर्वेशु सब रहता है मतलब सर्व व्यापक का अर्थ होता है सर्वव्यापक सब में रहने वाला सब में हाँ अर्थात सर्वव्यापक है तो ये भाष्यकार कहते हैं नित्यत्वा नित्य होने के कारण सर्वगत है नित्य होने के कारण सर्वव्यापक है नित्यत्व जो स्व प्रत्य लगा है ना तो आत्मा का नित्यत्व होने के कारण आत्मा ना नित्वात है आत्मा का नित्व होने के कारण या कैसा है स्वर्गत है आत्मा आत्मा सर्वव्यापक है उनके अनुसार नित्य वस्तु सर्वव्यापक होती है भाष्यकार के अनुसार है जो नित्य नहीं है वो स्वर्वगत नहीं है ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय है अब इसमें क्या है स्वर्गता है लिखा है ना श्लोक में तो नित्य वो ध्यान देना कि भूत नाश करने में समर्थ नहीं इसलिए है इसलिए तो नित्य है और नित्य होने से कैसा है वो अच्छा और स्वर्गत होने से क्या आय तो कहते हैं स्थाणु है स्वर्ग तत्वाद स्थाणु स्थान का अर्थ किया है इव या इव लगाकर लक्षणा वृत्ति से स्थानु का अर्थ स्थाणु युव कर दिया लक्षण वृत्ति के द्वारा स्थाणु का क्या अर्थ हो गया स्थाणु युव स्थानु यु का स्थाणु युग स्थिर स्थान कैसा स्थिर तो स्थान स्थिर होता है स्थिर रहता स्थान में कोई क्रिया नहीं है ना स्थिर है स्थिर कर क्रिया रहता तो स्थानु का लक्षण करते क्या इन्होंने स्थानु यु और स्थानु यु का तात् क्या स्थिर आत्मा स्थिर है स्थिर का क्या अर्थ है क्रिया रह क्रिया रहित है क्यों स्वर्वगत वस्तु में कोई क्रिया नहीं हो सकती है व्यापक वस्तु में क्रिया नहीं हो सकती है अब आगे देखेंगे स्थिरत्व चला कि आत्मा की स्थिरता होने के कारण स्थिरता का अर्थ है क्रिया रहित क्रिया रहितता निष्क्रियता रहित आत्मा की आत्मा क्रिया रहित होने के कारण कैसा अचल है जिसमें क्रिया होगी वही वस्तु चलेगी और जिसमे क्रिया नहीं है वो वस्तु कैसी होगी हाँ की स्थिर होने के कारण वो अचल है अच्छा एक मिनट स्थिर का तो सीधा अर्थ हाँ मतलब इस स्थानों की तरह स्थिर है और स्थिर होने से असल है अच्छा स्थिर कर किया जाए तो लग जाता ना शब्द लग जाता है ना फिर भी।, भी तो नहीं यूँ लगाया भाषाकार नहीं तो स्थिर अर्थ तो लक्षण से आया ना जब स्थानु का अर्थ स्थानु यू कर दिया आत्मा तो स्थाणु नहीं है नहीं अच्छा तो स्थाणु का अर्थ इन्होंने स्थाणु यू कर दिया उसका तात्पर्य क्या है स्थिर है के समान है हाँ कह सकते ऐसा कह सकते मतलब लक्षण से ही अर्थ आएगा क्योंकि स्थाणु का शब्दार्थ भी स्थिर नहीं है स्थिर शब्द का अर्थ भी नहीं है पर्याय स्थाणु और स्थिर का तो नहीं है इसलिए लक्षण आया पर्याय शब्द नहीं है तो अच्छा यानी इसका क्रिया सही ना करें तो भी लग जाएगा ना आत्मा क्या है स्थाणु की तरह स्थिर है और स्थिर होने से अच्छा है ठीक है जैसा अच्छा लगे वैसा हाँ स्थाणु स्थिर रहता है पर स्थिर रहने स्थिर रहने वाले का पर्याय स्थाणु और स्थिर शब्द पर्याय नहीं हो जाएंगे आत्मा भी स्थिर है स्थाणु भी स्थिर है तो स्थाणु और स्थिर शब्द पर्याय नहीं होंगे ना हाँ ये इसलिए लक्षण बताया हमने स्थिर होने के कारण अचल है लगाइए कौन अयम आत्मा ठीक है ये आत्मा स्थिर होने के कारण अचल है वैसे ये पक्ष साधु के हिसाब से निर्देश है अयम अचल है स्थिरत्वाद अयम से क्या लेना है आत्मा साथ देखें अचलत्व तो हेतु क्या स्थिर स्थिर इसमें अयम मतलब क्या आत्मा तू वही तू अयम सर्वगता नित्यत्वाद अयम सर्वगतः हाँ पक्ष साधु के विप्राय से है आनंद में कहीं कहीं यही दिखा देता है साथ। आगे, आगे देखेंगे आत्मा। अतः सनातन। इस कारण से ये आत्मा का ऐसा है सनातन है और सनातन का अर्थ क्या चिरंतन चिरंतन का अर्थ चिरकाल से विद्यमान चिरकाल से बट विद्यमान लंबे समय से विद्यमान है इसका मतलब क्या है सनातन का की कुत्चित कारणात अभिनवा न निष्पन्ना कुत्शित कारणाथ अभिनवा ना निष्पन्ना किसी कारण से नूतन उत्पन्न नहीं हुआ है किसी कारण से नूतन उत्पन्न नहीं हुआ हाँ सनातन है मतलब सदा रहने वाला है चिरकाल से रहने वाला है नूतन उत्पन्न हुआ नहीं है अब ये थोड़ा सा आप देखिए ये मेरे पे कहा गया था कितनी संख्या है बीसवे श्लोक अच्छा तो श्लोक में क्या बताया हाँ तो ये उत्पन्न नहीं होता है और मरता नहीं है अज है नित्य है शाश्वत है पुराण है, है? अब यहाँ पर आप उसको मिलाइए कि अभी जो चौबीसवे श्लोक में भी नित्य आ गया ना और बीसवे में भी क्या था? आया था अच्छा। नित्य आया था अच्छा और इसमें सनातना आया था ना आया और वहाँ पर उसी अर्थ में क्या आया था शास्वता है सदा रहने वाला शाश्वत का भी क्या था सदा रहने वाला था अच्छा अब तो पुनरुक्ति मालूम हो रही है न आपको हाँ। जो सब वहाँ आए वही यहाँ पर आ गए तो पुनरुक्ति मालूम हो गई अब जो कहा कि यह उत्पत्ति नहीं होती है मृत्यु नहीं होता है और फिर निकट आ गया है ना हाँ। तो आपको कुछ पुनरुक्ति प्रतीत हो रही है ना हाँ आ, तो अब लगाइए पंक्ति अब ये देखेंगे आप नाम श्लोका नाम पौनरुक्तम शोधनीयम हम आपको अंदर बताएंगे पहले देखना यद एक ने श्लोके ने एकेम एकेम एकेम एकेम एक श्लोकन एव आत्मना यद निव चा अभिक्रियम उतम एक श्लोकन एव ऐसा लगाना कि न जायते मियते व इत्यादि न एक एव क्या न जायते मियते व इत्यादि न एक श्लोकन एव आत्मना यद नित्यम चविक्रियम उतम न जायते म्रियते व इत्यादि एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा का जो नित्यत्व और अविकारीत्व कहा गया आत्मा का नि तो, तो कहा गया अच्छा थे, तब आत्म आत्म विषय विषय विषय यद्यो आत्मा के में जो कुछ कहा जाता है आत्मा के विषय में जो कुछ कहा जाता है का हाँ, तत्र आत्म विषय यू कि आत्मा के विषय में ही जो कुछ कहा जाता है तरह वह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 तो यही है कि की लगाइए वहाँ पर ही पर आत्मा के विषय में ही जो कुछ कहा जाता है तो एकमात श्लोक का अर्थात इस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त वह नहीं है किस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं नहीं न जो यही कहा श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त बाद में जो कुछ कहा जा रहा है उस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है तब श्लोक का अर्थात अतिरिक्च ठीक है पर के अर्थ से वह अतिरिक्त नहीं है कैसे किंचित शब्द पुनरुक्तम कुछ शब्द से पुनः कहा गया है और किंचित अर्थता और कुछ अर्थ से पुनः कहा गया है कुछ शब्दता पुनः कहा गया है कुछ अर्थता पुनः कहा गया जिसे नित्या नित्या शब्द आ गया तो सभ्यता से लिया गया और जैसे वहाँ पर बोला क्या हाँ तो ये सनातन तो कई शब्द वैसे याद है, कहीं पे अर्थ का एक है और जब वहाँ क्या था वो बोलना सुलूख ना ने जाए थे थे अच्छा चलिए तो कुछ शब्द से पुनरुक्त है खुद अर्थ से पुनरुक्त है आया इति का अर्थ इस प्रकार इति का क्या है एते साम श्लोका नाम पौनरुक्तम न ना चोधनीयम ऊपर की पंक्ति मिले जाइए इति एते साम श्लोका नाम पौनरुक्तम न ना चोदनीयम इस प्रकार इन श्लोकों के पुनरुक्ति की शंका नहीं करना चाहिए शंका हो रही है ना तो नहीं करना चाहिए भाष्यकार कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए तो आपके कारण बताएंगे है न इसी कृत इस प्रकार ऐसे श्लोकान पुनरुक्ति न छोड़नी प्रकार इन श्लोकों के पुनरुक्तिष की संख्या नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए संख्या तो बताते हैं आप आत्मवस्तुना दुर्बोधत्वाद आत्मवस्तु मतलब आत्मतत्व आत्म, आत्म, आत्म तत्व आत्म का दुर्बोधत्व होने के कारण या आत्म तत्व समझने में कठिन होने के कारण है आप सबसे ज्यादा समझने में कठिन क्या है आत्म तत्व समझ में नहीं आता है बार बार जो है ना ये समझाया जाता है की हम दे से अलग है और फिर भी देखो ऐसा अनुभव समझ नहीं पाते ठीक ठीक ऐसा ठीक ठीक थी समझ में आ जाए तो उसकी समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा तो समझ भी नहीं आता है बार बार सुनकर के भी समझ में बातचात नहीं तो आता दुर्बोधत्वाद तो दुर्बोधत्वाद पाठ दुर्बोधत्वात काट करिए उसमें दुर्बोधत्वादी हाँ वो प्रेस की भूल से हो जाता है कभी ऐसे मेहनत तो काफी करते है गीता प्रेस बारे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 कि भगवान वासुदेव पुनः पुनः आत्म तत्व के प्रसंग को लाकर कर भगवान वासुदेवा है ना ये कि भगवान वासुदेव वासुदेवा पुनः पुनः आत्म तत्व के प्रसंग को लाकर शब्दांतर से तर वस्तु एवं निरूपे थी शब्दांतर से उस वस्तु का ही निरूपण करते हैं लग गया है आत्म तत्व समझने में कठिन होने के कारण भगवान वासुदेव पुनः पुनः आत्म वस्तु पुनः पुनः आत्म तत्व के प्रसंग को लाकर आपाद कर है ला शब्दांतरण तद कि अन्य शब्दांतर से उस वस्तु का ही निरूपण करते हैं अन्य शब्द पहले किसी शब्दों में कहा बाद में दूसरे शब्दों से कह दिए क्यों निरूपण करते हैं कथम नु नाम संसार नाम अव्यम तत्व बुद्धि गोचरता आपन्नम सब संसार निथ कथम नु नाम करते किसी प्रकार किसी मतलब संसारी प्राणियों को अव्यक्त तत्व अव्यक्त यहाँ शब्द आत्मा के लिए है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 बार बार तो किसी भी प्रकार ये बुद्धि का विषय बनकर संसार से छूपने का कारण हो इसलिए भगवान इसको बार बार देखते है। हैं तो यहाँ की शंका नहीं करना कि तो समझने में कठिन है इसलिए अच्छा अब बहुत समय समझ में नहीं आता भगवान भी थक जाते ने मरने दो भगवान भी कर दुर्योधन को बहुत समझा भगवान ने उनको समझ ही नहीं सका मरने दो किमचा देखना अव्यक्तो यम यम यम अव्यक् सूचित अर्थ ओम पूर्णमद